कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के छ मंत्रों तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं पूर्व में श्रेय प्रेय शब्दित ज्ञान तथा कर्म का फल परस्पर विलक्षण है यह कहा गया था संक्षेप में कहा गया था उसे विस्तार से बताने के लिए तृतीय वल्ली प्रारंभ हुई श्रेय शब्दित ज्ञान का फल अद्वितीय ब्रह्म भाव की प्राप्ति है तो प्रेय का फल त्रिपुटी युक्त जन्म रूप संसार है मोक्ष जिसका होता है जो मुक्त होता है उसका संसार में पुनः जन्म नहीं होता चौरासी लाख प्रकार के शरीरों में से कोई भी शरीर ग्रहण नहीं करना पड़ता जो मुक्त होता है उसे और उस मुक्ति का साधन है श्रेय शब्दित ब्रह्मज्ञान आत्मज्ञान और प्रेय शब्दित पुण्य पापात्मक कर्म यह है आ, संसार का साधन पुण्य पापात्मक कर्म अपना फल भुगवाने के लिए संसार में भोगायतन शब्दित चौरासी लाख प्रकार के शरीरों का प्राप्त हो जाता है कर्मकर्ता को आ, अपना फल भुवाने के लिए कर्म ही चौरासी लाख प्रकार के शरीरों में से कोई न कोई शरीर उपलब्ध कराता है इसलिए कर्म हुआ द्वैत विशिष्ट संसार फलक और द्वैताभाव से उपलक्षित आ, मुक्ति फलक हुआ ये श्रेय इसका प्रतिपादन करने के लिए कौन से शास्त्र मनुष्य श्रेय के अधिकारी हैं और कौन से मनुष्य प्रेय के अधिकारी हैं इसे स्पष्ट करने के लिए मानव शरीरधारी जीवात्मा को रथ रूपक की कल्पना में रथी के तरह रथी बताया गया मानो शरीर धारी जीव यानि मनुष्य शरीर में आया हुआ जीव एक प्रकार से रथी के तरह रथी है और रथ है मनुष्य शरीर ये रथ रूपक की कल्पना की जा रही है जिसे समझाना है मनुष्यों को इसलिए शरीर शब्द से मनुष्य शरीर ही लेना है और यह मनुष्य शरीर रथ के तरह रथ है और इसके अंदर जो बुद्धि है वह सारथी है इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाली इसलिए शरीर की प्रवृत्ति निवृत्ति में प्रधान भूमिका का निर्वहन करती है बुद्धि बुद्धि जैसा निर्णय लेती है ऐसे ही बुद्धि के निर्णय को कार्यान्वित करने वाले मन तथा इंद्रिया शरीर को प्रवृत्त निवृत्त करता है, अतः माना गया इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाली बुद्धि सारथी के तरह सारथी है और लगाम है मन और घोड़े हैं रथ को खींचने वाले इंद्रिया और चलने के लिए रथ को मार्ग चाहिए तो मार्ग है विषय तो इस प्रकार ये रथ रूपक की कल्पना हुई पहले सामान्य रूप से रथ रूपक की कल्पना की इसमें फिर इस, इस मानव शरीर में आए हुए जीवात्मा रूपी रथी के जो बुद्धि मन इंद्रिया इनके अवान्तर दो दो प्रकार बताए भेद बताए दो प्रकार एक प्रकार है बुद्धि रूपी सारथी विवेकी है विवेकवती बुद्धि जिसे ये हित हीत का विचार है विवेक है निश्चय है ऐसी बुद्धि और मन का बुद्धि के अधीन रहना यमित होना निगृहित मन समाहित मन रूपी लगाम और इंद्रियों का बुद्धि के अधीन रहना बुद्धि के मन के द्वारा बताए गए इशारे से चलना निगृहित इंद्रिया रूपी घोड़े उन्हें शिक्षित घोड़े कहा गया एक प्रकार ये है दूसरा प्रकार है कि बुद्धि रूपी सारथी अविवेकी है मन चंचल है अस्थिर है असमाहित है और इंद्रिया रूपी जो घोड़े हैं ये भी अशिक्षित है अनिगृहित है विषय लंपट है तो पांचवे तथा छठवे मंत्र में सारथी लगाम एवं घोड़ों के ये दो दो प्रकार बताए गए अब कौन से प्रकार के सारथ्यादि होने पर कौन सा फल प्राप्त होता है किस गंतव्य पे जाता है और किस प्रकार के सार्थ्यादि होने पर अन्य गंतव्य पर जाता है इसका वर्णन श्रुति कर रही है सात आठ मंत्रों में इसलिए भस्कर भगवान अवतरण लिखते हैं सात और आठ इंदो मंत्रों का कि तत्र तोक्त अविज्ञान वतो। बुद्धि सारथे इदम फल आह तो पांचवे मंत्र में जिस प्रकार के सारथी लगाम तथा घोड़ों का वर्णन है उस प्रकार का अविवेकी सारथी है जिस रथी का अनिगृहित तो मन रूपी लगाम है जिस सारथी के पास जिस रथी के सारथी के पास और जिस रथी के रथ को खींचने वाली घोड़े रूपी इंद्रिया अशिक्षित है अदान्त है निग्रहित नहीं है ऐसा सारथी जिस गंतव्य को प्राप्त करता है उसे प्राप्त होगा कर्म का फलभूत संसार रूपी गंतव्य परमात्मा रूपी गंतव्य उसे प्राप्त नहीं होगा जो मुखा प्राप्य है मोक्ष वह नहीं प्राप्त हो पाता इसे सप्तम मंत्र में बताया जा रहा है अष्टम मंत्र में बताया जा रहा है विवेकवान सारथी है वो मोक्ष को प्राप्त करेगा तो तथा पूर्वक्त अभिज्ञानव तो बुद्धि सारथे बुद्धिसार्थे इदल आहो तो सात्वे मंत्र का उच्चारण कर लें यस्विज्ञावान्भव अमनस्क सदा शुचि न सत्पदमानोति संसार ग तो यह अविज्ञानवान सदा यमनक सदाशुचिव तत्पनापनों ऐसा अन्वय है सात्व मंत्र का अविज्ञानवान में विज्ञान शब्द परामर्शक है बुद्धि का सारथी का विवेकवती बुद्धि का विज्ञान शब्द परामर्शक होगा और अविज्ञान का अर्थ निकलेगा विवेकवती बुद्धि और विवेकवती बुद्धि सारथी है जिस रथी का उस रथी को कहा जाएगा अविज्ञानवान इसलिए अविज्ञानवान शब्द का अर्थ निकलेगा जीवात्मा रथी की सारथी बुद्धि विवेकवती नहीं है अविवेकी है ऐसा रथी यस्तु तो अविज्ञानवान इसका अर्थ निकलेगा और वो रथी कैसा है अमनस्क मन शब्द से लेना है समाहित मन को और का शब्द का अर्थ निकलेगा समाहित मन जिसका नहीं है ऐसा रति तो अमनस्क यानी असमाहित मन वाला रति तो जिसका मन समाहित नहीं है निग्रहित नहीं है उसके मन में विश्वों के प्रति रागद्वेश रूपी मल रहेगा अशुद्धि रहेगी तो संसार के पदार्थों के प्रति यही है अशुद्धि मल। वो है मन का मल और ये रागद्वेश जिसके अंदर है उसे कहा जाता है अशुचि और ये रागद्वेश मन के धर्म उसमें रहेंगे हमेशा के लिए यानी जब तक निष्काम कर्मानुष्ठान से मल रहित नहीं होता तब तक उसके अंदर ये रहेंगे ही रहेंगे इसलिए कहा सदा असुचि तो हमेशा जो विषय चिंतन में ही लगा रहता है मन में जिस विषय का रागद्वेश वे रागद्वेश अपने आस्पद विषयों के चिंतन में मन को लगाते हैं इसलिए जैसा चिंतन है ऐसा ही व्यक्ति का लोक में परिचय बनता है प्रसिद्धि हो जाती है तो यदि विषय चिंतन ही हो रहा है युक्त चित्त होने के कारण वो तो हमेशा अशुद्ध रहेगा तो सदा असुचि मलिन विचार रहेंगे रागदेश विक्त विचार रहेंगे। ऐसे विचार वाला व्यक्ति वो क्या करता है तो कहते हैं स यानी वो रथी जीवात्मा जिसके बुद्धि में विवेक नहीं है हिताहित का और मन इसलिए हमेशा संसार के ही विचार में लगा रहता है वह रथी तत्पदम नो मानव शरीरधारी जीवात्मा को उस पद की प्राप्ति नहीं होती स तत्पदम आपनोति, तो तत्पदम में तत् ये सर्वनाम है पूर्व का परामर्शक पूर्व में चर्चा आई श्रेय का फल बताने के लिए तितिर सताम पा आ, क्या अक्षरम आ, ब्रह्म परम इसमें जो अविनाशी स्वरूप बताया गया है उसे कहा जा रहा है यहाँ पर शब्द से मुमुक्षु का प्राप्तव्य जो पद यानी स्वरूप हैं वो है ब्रह्म भाव ब्रह्म स्वरूप। तो वह ब्रह्म स्वरूप तत्पद शब्द से ग्राह्य इसे प्राप्त नहीं होता जिसके बुद्धि में विवेक नहीं जिसका मन वश में नहीं है हमेशा मलिन विचार में लगा रहता है वह व्यक्ति ब्रह्म भाव को प्राप्त नहीं करता ब्रह्म भाव की प्राप्ति ही मोक्ष की प्राप्ति है तो उसे केवल मुक्ति नहीं मिलती इतनी ही बात नहीं है किंतु श्रुति कहती है कि संसारन चाधिगछति वह जन्म मरण रूप जो संसार है उसे प्राप्त करता है का मतलब जन्म मरण के प्रवाह में बहता रहता है एक शरीर छोड़ा दूसरा शरीर धारण कर लिया उसे छोड़ा तीसरा शरीर धारण कर लिया यह पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम यही उसका चलता रहता है ये कहा गया कि संसारण चाधिग्छति इस सातवें मंत्र का यानी एक यह कर्म का प्रेय का फल बताया गया जो मानव शरीरधारी जीवात्मा है वह श्रेय को छोड़कर के यदि प्रेय का ही वर्ण करता है तो शुरू में कहा था यमराज जी ने नचिकेता को कि हियते अर्थात यऊ प्रेय उरणीते, तो अर्थ है परम पुरुषार्थ मोक्ष और उससे वह प्रचुत होता है वंचित रहता है मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता तो ये कर्म का फल संसार है मोक्ष नहीं इसे यहां आकर के श्रुति ने बताया थोड़ा भाष्य है सातवे मंत्र का इसे देखिए यस्तु तू अविज्ञानवान भवती स्पष्टार्थक प्रथम पाद होने से इसका कोई अर्थ नहीं किया अमनस को यानी अप्रगृहित मनस्क सततएव असुचि यानी सदैव तो जिस कारण से बुद्धि में विवेक नहीं मन वश में नहीं अपितु विषय लंपट है उसके कारण हमेशा असुचि रहता अशुद्ध विचार वाला रहता है मन ऐसा मन तथा बुद्धि जिस रथी की है उस रथी को कहते हैं कि न सो रथी तत पुरोक्तम अक्षरम परम पदम आपनोती तेना सारथी तो ना तो नो रथी ये सो छपा है ना उसमें सारथी लिखा केवल स हा तो यदि खाली स है तब भी ठीक है इसमें पुराने पुस्तक में सारथी ऐसा छापा है तो यदि सारथी है तो सो रथी ऐसा होना चाहिए सो रथी हाँ। तो सरथी तत्पूर्वोक्तम पदम तो तत्पदम का अर्थ करते है पद तो पूर्ोक्त पद कौन है तो कहते अक्षर यम ब्रह्म इससे कहा गया पूर्व में जो स्वरूप है वह प्राप्त नहीं कर पाता किससे तो कहते तेन सारथिना उस अविवेकी बुद्धि रूपी सारथी के माध्यम से वह जीवात्मा मुक्त नहीं हो पाता मुक्त होने के लिए हिताहित का विवेक वती बुद्धि रूपी सारथी होना जरूरी है न सरथी हारथी यहां पर भी ओ हो जाएगा ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घ होना लेकिन है वो रथी का परामर्श थ में इकार दीर्घ है ना सार सरथी हाँ मैंने यहां उत के रथी में हाँ तो दीर्घ होने से वो रथी का परामर्श का हाँ और सारथी में जो थ होता है थकार है वो रस्व है तो पूर्वोत्तम अक्षरम यत परम पदम आपनोति यानी न आपनोति ते न सारथिना न केवलम कैवल्यम के नापनौती वो मुक्त नहीं होता इतनी ही बात नहीं अपितु संसार जन्म मरण लक्षणम अधिगछति तो जन्म आत्मक जो संसार है उसे वह प्राप्त करता है क्या मतलब जन्म मरण से उसे मुक्ति नहीं मिल सकती अब आठवें मंत्र का उच्चारण कर लें यस्तु भवति स मनस्क सदा शुचि स तो तत्पदमा यस्म भूयो न जायते तो यस्तु मैं तू है पूर्व रथी की अपेक्षा इस रथी में विलक्षण्य बताने वाला तो पूर्व रथी है जिसका सारथी अविवेकी है और मन अयुक्त है असमाहित है इसलिए असूची है इससे विपरीत होगा इससे विलक्षण होगा जिसका सारथी विवेकी है मन समाहित है और इसीलिए शुद्ध है हैं कि यह विज्ञानवान भवती तो विज्ञानवान में विज्ञान का अर्थ है विवेकवती बुद्धि वाला विज्ञानवान शब्द का अर्थ निकलेगा तो बुद्धि रूपी सारथी जिसका विवेक संपन्न है ऐसा रथी और समन का है रथी दूसरा विशेषण है रथी का कि वो समनस का है तो मतलब समाहित मन वाला है और इसीलिए सदा सुचि हमेशा उसके चित्त में शुद्ध विचार रहते हैं शुद्ध विचार माने जाते हैं विचार तो बुद्धि का व्यापार है ना, उसका विषय यदि अशुद्ध है तो विचार को माना जाता है अशुद्ध और निर्दोष विषय है यदि बुद्धि विचार का तो माने जाते हैं शुद्ध विचार और विचार जैसे हैं वैसा ही व्यक्ति होता है उसकी पहचान वही बनती है और निर्दोष हैं शुद्ध हैं मात्र एक परमात्मा इसलिए उसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप कहा जाता है? नित्य शुद्ध है और यहां पर भी सदा सूची कहा जा रहा है तो जिसके चित्त में विचार नित्य शुद्ध परमात्मा के ही होते हैं वो रहेगा सदा सूची गीता भी कहती है निर्दोषम ही समम ब्रह्म ब्रह्म निर्दोष है अरो, निर्दोष ब्रह्म विषयक विचार नित्य शुद्ध ब्रह्म विषयक विचार वती बुद्धि वो हो जाएगी आ, वो, वो, ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा सदा सुची व्यक्ति और परमात्मा को छोड़ करके बाकी जो है संसार के पदार्थ त्रिगुणात्मक होने के कारण रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण इन तीनों से युक्त होने के कारण इनमें रजोगुण तमोगुण का जो दोष है मूढ़ता तमोगुण का दोष है और दुख रजोगुण का दोष है ये रहेगा ही रहेगा और थोड़ा जो प्रकाशात्मक होता है सत्वगुण उसका अंश भी रहेगा सुखात्मक अंश भी लेकिन सर्वथा निर्दोष नहीं रहेगी संसार की वस्तु अनात्म पदार्थ त्रिगुणात्मक होने से इसलिए त्रिगुणात्मक वस्तु विषय है विचार का जिसके वो तो हो जाएगा असूचि और गुणातीत वस्तु विचार का विषय है जिसके तो उसमें गुणकृत जो दोष है वे दोष नहीं रहेंगे विषय में तो इसलिए जैसा हम विचार करते हैं वैसा ही मन बनता है तो मन अपने चिंतनीय के गुण या दोष अपने में लेता है तो जो विवेकी बुद्धि रूपी सारथी वाला है समाहित चित्त वाला है उसके विचार का चिंतन का विषय रहेगा गुणातीत नित्य शुद्ध स्वरूप ब्रह्म इसलिए उसके मन में नित्य शुद्ध जो ब्रह्म है निर्दोष जो ब्रह्म है उसी के गुण नित्य शुद्धि तथा निर्दोषता यही रहेगी इसलिए हो जाएगा सदा सूची एक अर्थ है कि यस्तु विज्ञानवान भवती स मनस्क सदा शुचि ही ऐसा जो रथी है शब्द रथी का परामर्शक है वह और शब्द है श्रेय के फल में प्रेय के फल के वैलक्षण्य को बताने के लिए तो तत्पद आपनोति जो प्रिय अधिकारी था वह उस उसे तो कहा गया कि न स तद पदमाप्न और यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसा जो है वह तो उस स्वरूप को प्राप्त करता है जिस स्वरूप को आगे कहा जाएगा तद विष्णु हो परम पदम यद गत्वा भूयो न जाए तो जिसे प्राप्त करने के बाद इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता जो व्यापनशील तत्व है परमात्मा उसका स्वरूप है वो ब्रह्म भाव है उसे प्राप्त करने के बाद जन्म नहीं होता वह स्वरूप यहां पर तत्पदम शब्द से लेना है और उसकी प्राप्ति होती है इस रथी को यशात भूयो न जायते यस्मात यानी जिस प्राप्त हुए पद से आत्मरूप से पद प्राप्त होगा स्वरूप प्राप्त होगा और फिर वहां से भूयो न जाएती संसार में पुनः जन्म नहीं लेता एक बार ब्रह्म स्वरूप में अवस्थान हो गया तो फिर न स पुनरावर्तते उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी भाष्य है थोड़ा भाष्य को देखिए यस्तु द्वितीयो द्वितीय यानी छठवें मंत्र में वर्णित रथी हा तो विज्ञानवान यानी विज्ञानवत सारथी तो विवेकी बुद्धि रूपी सारथी वाला सारथी उपेत रथी और अर्थात विद्वान तो विवेकवती बुद्धि यानी आत्मा ना तो विवेक सुस्पष्ट है तो उसे आत्मज्ञान रहेगा ब्रह्म का मैं के रूप में अनुभव होगा वो विद्वान युक्तमना मना यानी समनस्क समनस्क का अर्थ कर दिया युक्तमना स यानी ऐसा रथी वह ततएव सदा सुचि हमेशा शुद्ध रहेगा क्योंकि उसकी अहंता यनोजाति तत्र तत्र समाधे के अनुसार समस्त वस्तुओं के अधिष्ठान भूत ब्रह्म का ही ग्रहण करेगी मैं के रूप में तो यस्मात यस्मात्तात्पदात यस्मात् न जायते इसमें यस्त शब्द से ग्राह्य उपद है इसलिए कहते हैं आपता पदात अप्रच्युत सन तो जिस पद में हमेशा अवस्थित हो करके फिर कभी प्रच्युति नहीं होती इसलिए न पुनः पुनर आ, पुनर न जाएते संसारे संसार में उसका पुनर्जन्म नहीं होता मुक्त हो जाता अब ये कहा कि श्रेय के अधिकारी अविवेकी को नहीं प्राप्त होता वह पद और विवेकी को श्रेय के अधिकारी को प्राप्त होता है वो पद क्या है उस पद का वर्णन किया जा रहा है स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है दश मंत्र में इसलिए नव मंत्र के अवतरण में भषकर भगवान लिखते हैं कि किन तत्पदम इह कि वह पद कौन सा है जो अविवेकी को प्राप्त नहीं होता विवेकी को प्राप्त होता है उस पद का स्वरूप क्या है इति इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर आह यानी श्रुति कहती है श्रुति बता रही है वो स्वरूप विज्ञान सारथी रियस्तु मन प्रग्रहवाद विष्णु परमं पदम् तो विज्ञान यस्तु इसमें विज्ञान शब्द से लेना विवेकवती बुद्धिपी सारथी वाला जो रथी है ये विज्ञान सारथिर् पूरे का अर्थ निकलेगा केवल विज्ञान का तो अर्थ है विवेकवती बुद्धि ये विज्ञान शब्द का अर्थ है और वो है सारथी जिसका ऐसा बहुरी समास है तो विवेकवती बुद्धि है सारथी जिसका ऐसा रथी जो है वह और कैसा है तो कहते मन प्रग्रवान तो मन रूपी समाहित मन रूपी लगाम वाला जो मनुष्य शरीरधारी जीव है वह श्रेय का अधिकारी है श्रेय का अधिकारी होने से ज्ञानाधिकारी होने से करते हैं सो अध्वन पारम आपनोति। श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य से ब्रह्म विद्या प्राप्त करके अध्वन पारम आपनोति। तो अध्व शब्द का अर्थ है मार्ग मार्ग हैं तीन संसाराति फल को प्राप्त करने के लिए प्रेका फल जो संसार है उसे प्राप्त करने के लिए शास्त्र ने तीन मार्ग बताए हैं उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग और जायस्व मृस्व नाम का मार्ग उत्तरायण मार्ग मिलता है उपा, केवल उपासना करने वाले को या उपासना सहित कर्म का अनुष्ठान करने वाले को समुच्चयकारी को दक्षिणान मार्ग मिलता है केवल कर्मी को और स्वयं पुनः पुनः जन्मना और मरना रूप जो तीसरा मार्ग है वो मिलता है पापी को केवल पाप कर्म करने वाले को ये तीनों मिलेंगे अविवेकी सारथी है जिसका और मन रूपी लगाम जिसका अनिग्रहित है ऐसे रथी को तो संसार प्राप्त करना होता है तो अध्व मिलता है मार्ग मिलता है और यहां अध्वना पारम का अर्थ है संसार प्रापक तीनों मार्गों से जो प्राप्त नहीं होता अपितु मार्गातीत है मार्ग का उसपार है अर्थ है जो सबका स्वरूप है सर्वव्यापक है जैसे आकाश को प्राप्त करने के लिए कहीं पर भी आना जाना नहीं होता जिसे आकाश को प्राप्त करना है वह जिस स्थान पर है वहां पर भी आकाश विद्यमान है इसलिए ऐसे ही स्वरूप सर्वत्र विद्यमान होने से मुक्त आत्मा का अपना स्वरूप ही होने से उसे किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं है इसलिए ब्रह्म स्वरूप को कहा जाता है अध्वन पारम और उसे प्राप्त कर लेता है वो क्या है तो कहते हैं विष्णु तत्व विष्णु हो परमम पदम विष्णु शब्द का अर्थ है व्यापक तत्व व्यापनशील विष्णी व्याप्तो धातु से नुच नुच्प्र, प्रत्यय हुआ भावार्थ में क्या नो, आ, भावार्थ में वो करके कर्तार्थ में भी होकर के व्यापनशील शील अर्थ में वो प्रत्यय होता क्या विश्ली व्याप्तो तो विष तालव्य शकार है यह मूर्धन्य श्री व्याप्तो धातु मूर्धन्य सकारांत है और विश्व प्रवेश ने तालवेश विषते तदनंतरम इत्यादि में वो विष प्रवेश धातु है और ये है नुच प्रत्यय हो करके बना हुआ वो शील अर्थ में होता है इसलिए विष्णु शब्द का अर्थ होता है व्यापनशील यानी व्याप्त होना जिसका स्वभाव है कार्थ निकला व्यापक तो सर्वत्र व्यापक जो परमात्मा है उसका परम पद मैने निरुपाधिक स्वरूप ब्रह्म का स्वपाधिक स्वरूप है एक अक्षर पुरुष उपाधिक और एक अक्षर पुरुष उपाधिक वह कार्य कारण उपाधिक स्वरूप तो परम पद नहीं है परम पद है उपाधि से रहित स्वरूप निरूपाधिक स्वरूप पुरुषोत्तम तत्व तद विष्णो परम पदम का निकलेगा पुरुषोत्तम जो गीता के पंद्रहवे अध्याय में बताया गया है यस्मात् क्षरम अतितो अहम् अक्षरादपि अक्षरादपिचोत्तम अतस्में लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम क्षरपुरुष कार्य उपाधि अक्षर पुरुष कारण उपाधि और उन दोनों से भी रहित जिस कारण से मैं सुतम हूं इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे लोक में तथा वेद में पुरुषोत्तम कहा जाता है क्या हाँ। तो तद विष्णु परमं पदं का अर्थ निकलेगा विष्णु का परम स्वरूप है निरुपाधिक स्वरूप जिसे पहले कहा गया तेष आत्मा विणुते तनुम स्वाम स्वाम तनुम शब्द से कहा गया जो स्वरूप है वही यहाँ विष्णु का परमपद है जिसे उपक्रम में यमराज जी ने न जाएते वा विपश्चित इससे कहा गया कहा है निर्विकार चेतन के रूप में कहा वह निर्विकार चेतन ही विष्णु का परम पद है और विष्णु यहाँ ष्टी है अभेद अर्थ में राहो श्रीरम के तरह राहो सिरा आनंदम ब्रह्मनु विद्वान इत्यादि में जैसे ब्रह्मण में ष्टि हैं अभेद अर्थ में वो विष्णु अलग और विष्णु का स्वरूप अलग ऐसा नहीं वो व्यापक निरु, निरुपाधिक स्वरूप ही व्यापनशील तत्व है और उस पद को प्राप्त करता है ज्ञानी श्रेकाधिकारी, भाष्य है भाष्य को देखिए विज्ञान सारथी अने यो विवेक बुद्धि सारथी पुरोक्त मन प्रग्रहवान प्रगृहित मना, मना समाज चित्त तो विज्ञान विज्ञान सारथीर यस्तु इसमें सारथी सारथी सारथी कर दिया विवेक विवेक बुद्धि बुद्धि वती रूपी वाला पुरोक्त पूहवान या प्रगृहित मना अर्थात समाहित चित्त जोरथी है और सन सुचीर नरह विद्वान सो सोधध्वन संसार गार इति अगंत तो अध्वन पारम का अर्थ कर दिया परम गंतव्य पर है ब्रह्म भाव आपनोति अने मुच्यते सर्व संसार बंधन वह निरूपाधिक स्वरूप को प्राप्त करता का अर्थ है उसके समस्त संसार बंधनों की निवृत्ति होती है संसार बंधन है संसार के अविद्या काम कर्म उस अविद्या काम कर्म से उसे मुक्ति मिल जाती है तद व्यापन सीलस्य। विष्णु व्यापनशील विष्णु शब्द का अर्थ कर दिया व्यापनशील से ब्रह्मण यानी परमात्मो वासुदेवाख्य परम प्रकृष्टम पदम वासुदेव नामक परमात्मा वासुदेव नामक परमात्मा में वासुदेव कहते हैं वसुदेव कहते हैं शुद्ध अंतकरण को वसुदेव है शुद्ध अंतकरण और उसमें अभिव्यक्त होने वाला उसे कहा जाता है वासुदेव शुद्ध अंतकरण में प्रकट होता है ब्रह्मा तशेष आत्मा विवृणुते तनुस्वा करण है अहम् ब्रह्मास्मि यह वृत्ति ये, ये शुद्ध अंत करण अंतकरण का परिणाम होने से शुद्धांत करण कहलाएगा और इस शुद्धांत करण में अभिव्यक्त होता है ब्रह्म परमात्मा इसलिए वो है वासुदेव निरूपाधिक ब्रह्म उसी में अभिव्यक्त होता है तो वासुदेव नामक जो परमात्मा वो हो गया निरुपाधिक ब्रह्म और उसका स्वरूप परम परमम पदम में परमम का अर्थ कर दिया प्रकृष्टम पदम यानी स्थानम अर्थात सतत्वम सतत्वम का अर्थ है वास्तविक स्वरूप इत यद आप विद्वान तो जो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कारवान है वो है विद्वान और उसे उसकी प्राप्ति होती है यानी उस स्वरूप विषयक अज्ञान की निवृत्ति होती है वो स्वरूप तो है ही है सबका उसकी प्राप्ति है उसे अप्राप्त सा दिखाने वाले अज्ञान की निवृत्ति अब ये जो विष्णु का परमपद बताया गया इसकी मय के रूप में प्राप्ति को दिखाने के लिए उसे बताया जा रहा है सब सबकी प्रत्येगात्मा के रूप में जब कभी ज्ञानाधिकार प्राप्त होगा और ज्ञान होगा तो इस विष्णु के परम्पर की प्राप्ति होगी तो मैं के रूप में होगी इदम के रूप में नहीं यह के रूप में नहीं मैं के रूप में ही होगी जो वासुदेव तत्व है पुरुषोत्तम परमात्मा है उसकी वास्तविक रूप से प्राप्ति मैं के रूप में होगी प्रत्येगात्मा के रूप में होगी इसे समझाने के लिए बताया जा रहा है कि वही सब का प्रत्यक है ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा आनंदमय के भी अभ्यंतर जिसे बताया गया ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से उसे ही यहां पर बताया जा रहा है अव्यक्त है एक प्रकार से में और महत्व और बुद्धि यह है विज्ञान में मनोमय है मन शब्द से बताया जाने वाला और प्राण में इंद्रिया आदि से बताया जाने वाला और अन्नमय तो ये शरीर ही है तो ये पंच कोषों के अभ्यंतर जो बताया गया है वो है विष्णु का परम पद और इन पांचों कोषों का अतिक्रमण करते करते और इनका इन, इनके अतिक्रमण का स्वरूप होगा अन्नमय को शब्दित स्थूल शरीर से अहंता का व्यावर्तन फिर प्राणमय कोश शब्दित प्राण तथा तो पंच कर्मेन्द्रिया इनसे आत्मबुद्धि का व्यावर्तन अहम अध्यास की व्यावृत्ति मनोमय कोष से भी मनोमय कोष का अतिक्रमण होगा मन से भी समष्टि वेष्टि मन से अहंता का व्यावर्तन और वेष्टि बुद्धि तथा समष्टि बुद्धि से अहंता का व्यावर्तन विज्ञानमय कोष का अतिक्रमण और आनंदमय कोष का अतिक्रमण है अव्यक्त से भी अभ्यं अतिक्रमण करके अहंता का व्यावर्तन करके अव्यक्त से जो पुरुष बताया जा रहा है परत्व की पराकाष्ठा जिसे बताया जा रहा है उसी में अहंता का सुप्रतिष्ठित होना तो माना जाता है कि उस पद की वास्तविक रूप से प्राप्ति हुई हमारी अहंता इन पांचों से निकल जा तीन शरीर को हो या पंचकोष को हो यहां से निकल जा और कार्य कारण से अतीत हे उपाधेय भाव से रहित ब्रह्म स्वरूप में ही हमारी अहंता हमेशा हमेशा के लिए सुप्रतिष्ठित हो जाए तो माना जाता है कि उस पद की प्राप्ति हुई वो होगा प्रत्येक आत्मा के रूप आभ्यंतर आत्मा के रूप में आत्मा है अहम अर्थ अहम अर्थ चार वाक्यों की दृष्टि में अन्नमय कोशी है अन्य चार वाक्यों की दृष्टि में प्राणमय है दूसरे चार वाक विशेषों के दृष्टि में मनोमय है और आस्तिक जो हैं वैशेषिक न्यायिक मीमांसक इनके दृष्टि में विज्ञान में ही है और सांख्य योगी के दृष्टि में आनंद में ही अहम अर्थ है आत्मा है लेकिन श्रुति के दृष्टि में वेदांत के दृष्टि में उपनिषदों के दृष्टि में अहम अर्थ अभ्यक्त से भी परे जो पुरुष हैं जो परत्व की पराकाष्ठा है जिसके अभ्यंतर और कुछ हो नहीं सकता जो सर्वाभ्यंतर हैं जिसकी अपेक्षा सब बाह्य हैं जिसके सब प्रकाश से हैं और जो स्वयं प्रकाश हैं वह वास्तविक अहम अर्थ है और उस वास्तविक अहम अर्थ में ही हमारी अहंता का प्रतिष्ठित होना ये माना जाता है प्रत्येक आत्म रूप से उसकी प्राप्ति इसे कह रही है श्रुति आने वाले दो मंत्रों में तो इसका अवतरण है आने वाले दो मंत्रों का भाष्य में अधुना ये पदम गंतव्यनी स्थूलानी आरभ्य प्रत्येक आत्मतया कर्तव्य इदम् सूक्ष्मतम्यक्रमेण प्रत्यग आत्मत कर्तव्यदरभ्य पद का जो गातव्या है प्रत्यात्मतयागम कर्तव्य उसकी प्राप्ति प्रत्येक आत्मा के रूप में कार्य कारण से कार्य कारण का अधिष्ठान के रूप में आ, उसका अधिगम यानि अनुभव अधिगम शब्द का अर्थ अनुभव भी अधिगमह कर्तव्य मैं के रूप में उसका अनुभव करना चाहिए इस अभिप्राय से तेव अर्थम इसी के लिए इदम आरभ्य थे ये ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है इदम प्रकरणम आरभ्य तो इसकी मैं के रूप में अनुभव करना चाहिए इसे दिखाने के लिए कई एक सूक्ष्म पदार्थ बताए जा रहे है। हैं इसलिए कहते हैं इंद्रिया स्थूलानी आरभ्य सूक्ष्म तारतम्य क्रमेण तो सूक्ष्मता की आभ्यंतरता की पराकाष्ठा है, वह पुरुष विष्णु का पद और उसी का मय के रूप में अनुभव करना है जो सर्वाभ्यंतर हैं इसके लिए अनेक अभ्यंतर पदार्थों को बताया जा रहा है जैसे अन्नमय कोष के अभ्यंतर हैं प्राणमय मै, प्राण मय के भी अभ्यंतर तैतरीय में बताया गया मनोमय को मनोमय के भी अभ्यंतर विज्ञानमय विज्ञानमय के अभ्यंतर आनंदमय और उससे भी अभ्यंतर ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा वो ब्रह्म आनंदमय का भी अभ्यंतर है उसे यहाँ पर इंद्रियों से प्रारंभ करके अभ्यंतर बताया जा रहा है इंद्रियों के कारणभूत सूक्ष्म भूतों को और उनसे भी सूक्ष्म बताया जा रहा है मन के आरंभक सूक्ष्म भूतों को उनसे भी सूक्ष्म बताया जा रहा है बुद्धि के आरंभक सूक्ष्मभूतों को और उससे भी आरंभ यह है सूक्ष्म है महतत्व महतत्व से भी सूक्ष्म है उस महतत्व का भी आरंभक यानी समष्टि बुद्धि का भी आरंभक जो अव्यक्त कारण उपाधि और उससे भी सूक्ष्म बताया जा रहा है पुरुष को अव्यक्ता पुरुषे परा और वो है सूक्ष्मता की पराकाष्ठा इसलिए कहते हैं सूक्ष्म तारतम्य क्रमेण प्रत्येगात्मतया अधिगम कर्तव्य इसी रूप में अनुभव करना चाहिए मैं के रूप में उस परम पद का इस अभिप्राय से यह ग्रंथ प्रारंभ होता है आने वाले दो मंत्र इसी के लिए हैं इन मंत्रों पर चर्चा हम लोग कल करते हैं